भाष्यंधे भगवत ईश्वरो मूर्ति लाए दक्षिण मूर्तले नम ओम शांति शांति शांति नमः प्रकृति में आया विजय विचार माननीय सभी नियता पदार्थ मानव के प्राणों के आधारभूत जीव जीव के अनुसार ना निश्चितता जो तथा गुण तथा पदार्थ का तथा पदार्थ तो मानव हूं ज्ञानं यथापदार्थभानं ये ज्ञानं नोत्पद्य साधन यथापदार्थभानं पदारे प्रकाशेन विना विनापोचितं नोत्पद्यते विना ज्ञानं नं विचारेन नं साधनेन यथा पदार्थवानम नीति प्रकाशितं विनापोचितं नोत्पद्यते ज्ञानं नं विचारेन नं साधनेन यथा पदार्थवानम नीति प्रकाशितं विनापोचितं नो स्वस्थितिनाय तथाते तथा तथा रोबी जी बोलिएुक्त पुरुषेण ही कर्तव्य ज्ञान सिद्ध मात्म शुभमिचता हाँ न उत्पाद प्रकाशन विनाचित बोलेजी श्री लक्ष्मी जी बिना ज्ञान अन्य साधन तथा विचार के बिना ज्ञान नहीं होता जैसे प्रकाश के बिना जैसे प्रकाश के बिना कहीं पदार्थ बान नहीं होता है दृष्टांत तो दिए कभी विचार के बिना ज्ञान नहीं होगा अभी आगे पूछते हैं, है तरह सविचार की दृश्य इत आह विचार फिर कैसा जिसके बिना ज्ञान नहीं होगा वो विचार हमको फिर जानना होगा हमको करना होगा उसके लिए भी पूछते हैं सविचार की दृश्य की दृश्य में की किस सूत्र से आएगा किमो रिस की तो आयेगा ये सूत्र आगे कोहं कथमिदं जातं कोवे कोवे विद्यते विद्यते उपादानं उपादानं कथमितद जा कर्ता विदे उप कोवे विचार सोयीदृशन वे विचार का स्वरूप दिखाते हैं कैसा करना है को हम कह कम जाता को वे कर्ता विद्यते को हम इदं कथम जातं, को हम वे कोहम इद कर्ता विद्यते कि उपादानं अस्ति विचारह सो अयम ईदृश कोहम प्रथम प्रश्न इद कथ द्वितीय प्रश्न तो को वै अ कर्ता तृतीय प्रश्न कि अस्ति चतुर्थ प्रश्न हो गया त तो किमी हकीकाय कि सृजती स जो हम लोग महिम्र गाते हैं ना तो ये मतलब महिम्र का श्लोक ये मतलब महिन श्लोक के आधार पर ये बना महिम्न श्लोक तो पहले से है अभी में दिखाते हैं को हम यह प्रथम आवश्यक है इसका उत्तर प्रथम होना चाहिए क्योंकि को हम इसका जो उत्तर होगा ये पदार्थ त्वंगा तत्पदार्थ पदार्थ इसलिए प्रथम त्वंग पदार्थ का ज्ञान होना है तो जब तक तो तुम पदार्थ का ज्ञान नहीं है तत्पदार्थ का ज्ञान हो नहीं पाएगा लक्ष्यार्थ तो ज्ञान नहीं होगा को हम यह प्रथम जब अनुभव होगा हम एक शुद्ध चैतन्य है ये सब जो शरीर मन बुद्धि इत्यादि के साथ इसका कोई हमारा संबंध नहीं है इस प्रकार की जो निश्चय होता है अनुभव होता है आगे प्रश्न होगा कि ठीक है हम तो शुद्ध है ये सब बाकी सब क्या है ये सब दिख रहा है जैसे संख्या वाले इत्यादि अन्य दर्शन वाले कहेंगे ये प्रकृति का कार्य है ये प्रकृति नित्या है और ये जो जगत दिखता है वो प्रकृति कभी विषम परिणाम हो जाएगी जगत सृष्टि प्रकृति सम अवस्था में आ जाएगी तो जगत का लय तो प्रकृति नित्या है वो कभी परिणाम बदल जाएगा सृष्टि हो जाएगा कभी परिणाम बदल जाएगा प्रलय हो जाएगा किन्तु वो तो एक नित्य पदार्थ है तो ये पूछते हैं अभी अगर वो नित्य पदार्थ होगा श्रुति कहती है कि अद्वितीय है तो ये श्रुति कैसे फिर सिद्ध होगी ये तो श्रुति के साथ विरोध होता है संख्या दर्शन तो ये सब शंका होने से पूछते हैं कि तो फिर ये दृश्यमान पदार्थ ये सब ये क्या है कहा से आया तो अगर ये दृश्यमान पदार्थ को कोई बनाने वाला है कहीं से आ रहा है तो फिर अश्य अवश्यकर्ता वही कह इसको बनाने वाला कौन है अर्थात जीव जगत ईश्वर ये तीन पदार्थ कह दिया ये तो ये सब कहा से क्या आ गए आगे कहते हैं अगर ये जगत का कोई करता है ईश्वर बनाता है जैसे कुलालो लट बनाता है तो उसके लिए घटो के लिए उपादान कारण मिट्टी इसी प्रकार की उपादान यह किम अस्ती यहाँ इसका उपादान क्या है क्योंकि कुछ अगर पदार्थ नहीं है तो कैसे बना देगा अन्य पदार्थ स्व अयम ईदृश विचार इसी प्रकार की विचार करना है पहले मैं कौन हूँ ये दृश्यमान जगत कौन है क्या है कहाँ से आ रहा है कौन बना रहा है इसका उपादान क्या है ये चार प्रश्न यहाँ हो गया ईदृश स अयम विचारह इस प्रकार के विचार करना चाहिए ठीक है मैं अहम कर्ता सुखी इत्यादि व्यवहारण कह किंग स्वरूप तथा इदं जगत स्थावर जंगमात्मक कथम कस्मजात किम अधिष्ठान इत्यर्थः अच्छा यहाँ तक एक वाक्य हो गया अहम करता करता में क्या प्रत्यय हुआ त्रिच क्या सूत्र तो धातु तो हो गया क्री क्री के पर में त्रिच हो गया कहा से आ जाएगा रेफ गुण सूत्र सूत्र गुण कैसे होगा सर्वधातु तो त्रिच होने से त्रिच होने से क्यों गुण हो जाएगा से गुण क्यों होगा आरधा तभी सार्वधातु आर्धातु पर होगा तो गुण होगा अर्धातु तभी गुण हो गया ठीक है हो गया कर्त्री, करता कैसे बनेगा अन्य से अनु हो जाएगा फिर दीर्घ कैसे होगा सर्वनाम स्थान है चशंग हो यहाँ तो अब त्रिन्त से हो जाएगा सर्वनाम स्थान ने ये दस सूत्र संख्या सात एक दस ये सात एक ग्यारह इसलिए ग्यारह बलवान होने से से हो जाएगा अहंकर्ता सुखी इत्यादि व्यवहरियमान मैं करता हूं मैं सुखी हूँ इत्यादि व्यवहरियमान इस प्रकार की व्यवहार का जो विषय बन रहा है व्यवहरियमान जो व्यवहार का विषय बन रहा है कर्मणि प्रयोग वहाँ व्यवहरिय मान ये ईकार के सूत्र से हरी धातु क्या है यहाँ हरिहर हरी हरी कार वाला उसको ये और ईकार के सूत्र से हो जाएगा रिंग कैसे रिंग हाँ, रिंग हिंग मान पर मैं आ गया यक सर्वधातु के यक तो यक सूत्र से होगा यक होगा किस सूत्र से सार्वधातु के हाँ सार्वधातु हा, सार्व के यक सर्वधातु के परम से यक अच्छा तो यक अभी व्यवहारियमाण कह जो अहम करता अहम सुखी अहम करता सुखी सुखी के लिए भी अहम सुखी अहम करता अहम सुखी इत्यादि व्यवहारियमाण अर्थात व्यवहार का जो विषय बन रहा है व्यवहार का विषय बन रहा है अर्थात जिसको अहम मान करके व्यवहार हो रहा है जैसे कहते हैं घट इति व्यवहारियमाण व्यवहार्य मान वो पदार्थ तो इस प्रकार कहते हैं अहम कहने से क्या पदार्थ कहो वो क्या पदार्थ है किंग स्वरूप जो अहम ऐसे व्यवहार का विषय बनता है वो किंग स्वरूप समाज कैसे कहेंगे कश्य स्वरूप तो जो व्यवहार का जैसे कहते हैं तो घट इस प्रकार के एक शब्द हुआ ये शब्द का व्यवहार हम करते हैं इसका व्यवहार का विषय क्या है किस विषय को लेकर के शब्द व्यवहार किया तो कहेंगे घट इसी प्रकार की पूछते हैं अहम ऐसे व्यवहार करते हैं शब्द प्रयोग करते हैं सुखी दुखी कहते हैं ये जो व्यवहार होता है व्यवहार का विषय कहो क्या है फिर आगे पूछते है किम स्वरूप फिर पूछेंगे जो व्यवहार का विषय बनता है घट वो घट किसका स्वरूप पर्वत का स्वरूप होगा वो घट जो कह है वही किंग स्वरूप है तो जो ये विषय है वो अन्य का स्वरूप होगा क्या नहीं होगा तो यहाँ क्या समाज कर सकते हैं बहुगृह अर्थात कैसे विग्रह कहेंगे स्वरूपम नपुंसकता है किंग स्वरूपम यश्य कश्य मम अहम अर्थात जो अहम बोल करके व्यवहार हो रहा है ये पदार्थ तो है कौन और इसका स्वरूप क्या है पदार्थ तो कौन है और उसका स्वरूप क्या है ये दोनों थोड़ा अलग हैं। स्वरूप अर्थात थोड़ा उसका लक्षण के साथ जोड़ करके कहेंगे ये पदार्थ किस प्रकार के हैं? तो उसका कह देंगे वो इस प्रकार लक्षण वाला है इस प्रकार कुछ लक्षण कह देंगे अच्छा और वो पदार्थ कौन है कौन है उसका कुछ नाम कह देंगे तो जैसा कहेंगे ये अर्थात यहाँ जो प्रतिदिन सुबह शिव जी को जल चढ़ाते के वो कौन है उनका क्या स्वरूप है लक्षण क्या है ये दो अलग अलग हो गया कहेंगे ये कौन चढ़ाते हैं कहते हैं ये स्वामी जी चढ़ाते हैं उनका क्या स्वरूप है क्या स्वरूप है लक्षण है पूछेंगे कहेंगे ऐसा देखने के लिए इतना उम्र है इतना बड़ा है इतना मोटा है पतला है इस प्रकार की दो अलग अलग चीज कहते है किंग स्वरूप तथा ये आ, आ, आ, कहो के बारे में प्रश्न हो गया को हम इसका प्रश्न हो गया को हम में फिर दो कर दिए मैं हूं कौन और मेरा स्वरूप वास्तविक स्वरूप क्या है अच्छा तथा तो जगत दूसरा प्रश्न है दूसरा प्रश्न प्रश्न है कथम इदम जातम तो कहते हैं कि कथम इदम इदम अर्थात इदम जगत ये जगत कैसा है कहते हैं स्थावर जंगमात्मकम क्या समास हुआ होगा द्वंद्व गर्भ बहुब्री इसको कहते हैं द्वंद्व गर्भ बहुब्री पहले द्वंद्व समास हुआ किसमें किसमेंगम ऐसी जंगमशाश्च जंगमच कहते हैं ना मऊ क्योंकि दोनों पुंगलि शब्द है तो स्थावर जंगमो आगे आत्मा कैसे होगा स्थावर जंगमो दिवचन कह रहे हैं जंगमो आत्मानो यश स्थावर जंगम यही उसका स्वरूप है स्थावर जंगमात्मकम अन्य पदार्थ क्या हो गया जगतम तो जगत स्थावर जंगमात्मकम अर्थात ये जगत का स्वरूप क्या है कहते हैं स्थावर है जंगम है, है। स्थावर अर्थात जो स्थिर रह रहने वाले स्थिर रहने वाले जड़ होंगे ना चेतन होंगे स्थिर रहने वाले चेतन भी होंगे When, यह. होंगे यह. चेतन को स्थिर है कौन है वृक्ष वृक्ष स्थिर है ना चलते हैं हवा होने से थोड़ा उसका डालिया चलेंगे वृक्ष नहीं चलेगा इसलिए वृक्ष को भी स्थावर कहा जाएगा तो शरीर से बहुत पाप होने से स्थावर योनि प्राप्त होता है वो भी मनुष्य होंगे कुछ उच्च प्राणी होंगे पूर्व जन्म में तो शरीर अजय ही कर्म दोषे ही यादि स्थावरतम न रह शरीर से बहुत पाप कर देगा तो फिर शरीर को व्यवहार नहीं कर पाएगा खड़ा रहेगा जिसको लेकर के ज्यादा पाप करेगा आगे उसको व्यवहार नहीं कर पाएगा बाची के ही पक्षी पाप वचन से अधिक पाप करेगा तब तो फिर पक्षी मृग हो जाएगा मृग पशु पक्षी पशु हो जाएगा वो वाणी को व्यवहार नहीं कर पाएगा चे चे ऐसा कुछ कह रहेगा शब्द उच्चारण नहीं कर पाएगा तो ये वाणी का और व्यवहार नहीं कर पाया और मानस एर अंत्य जाति तम मानस पाप करेगा अंत्य जाति अर्थात जो जंगल में रहने मतलब जो चंडाली तेजी वो सब यो नहीं प्राप्त करेगा जंगम चलने वाला गम धातु है गम धातु से जंगम बनता है कर देते हैं तो चलने वाला तो चलने वाला ये जड़ होंगे चेतन होंगे चेतन होंगे ये जो जितने ऑटो चलते हैं वो चेतन कहाँ है ड्राइवर चेतन है किंतु ऑटो वाहन क्या है जड़ है इसलिए जड़ चेतन ये सावर भी होंगे जंगम भी होंगे तो स्थावर जंगमात्मकम स्थावर जंगम आत्मा स्वरूप अर्थात तो ये जगत क्या है कहते इसका स्वरूप क्या है कहते कुछ स्थावर है कुछ जंगम है तो कथम श्लोकम है कथम इदम कथम कहते कथम अर्थात कस्मात जातम किसी से उत्पन्न हुआ ये जगत किसी से उत्पन्न हुआ घट मिट्टी से उत्पन्न होगा और उत्पन्न होकर के अभी कहें अब जल में रहेगा मिट्टी से उत्पन्न हुआ तो वो घट मिट्टी में रहेगा ना अन्य तो रह जाएगा मिट्टी में रहेगा अर्थात तो उपाधान कारण ना। तो ना घट को हम जल में रख सकते हैं वो नहीं का संबंध नहीं संबंध जिसको नहीं एक लोग कहते हैं अर्थात स्थिति काल में भी पदार्थ कारण में ही रहेगा तो इसलिए कहते हैं किम अधिष्ठानम अर्थात तो जिससे उत्पन्न होगा स्थिति काल में भी उसी में ही रहेगा इसलिए पूछते है किम अधिष्ठानम तो किम अधिष्ठानम ये किसके बारे में पूछा जा रहा है अभी जगत, जगत के बारे में तो किम अधिष्ठान जगत इसलिए क्या समझ होगा बहुब्री कैसा कहेंगे अधिष्ठानम नपुंसक लिफ्ट लिफ्ट प्रत्यय होने से नपुंसक जाएगा तो किम अधिष्ठानम यस्य यहाँ कौ क्यों नहीं हुआ कैसे हाँ, क्या सूत्र शेद विभाषा विभाषा विकल्प से तो तहाँ नहीं किए स्थावर जंगमात्मक वहाँ क कर दिए तो किन्तु यहाँ की मधिष्ठान में नहीं कहे तथा अश्र प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सिद्ध से जगत को विद्यते तो ये जगत कहा से उत्पन्न हुआ उपादान कारण विषय में प्रश्न हुआ आगे निमित्त कारण कारण दो प्रकार के कहते हैं में एक उपादान कारण एक निमित्त कारण जैसे घट का उपादान कारण हो गया मिट्टी, मिट्टी और निमित्त कारण गुलाल जो घट बनाने वाला है कुम्भार तथा अव्य इसी प्रकार के प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सिद्धस्य जगत अभी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सिद्धस्य कैसा समास कहेंगे उसमें कैसे कहेंगे प्रत्यक्ष आदि में कैसे कहेंगे प्रत्यक्ष अभी प्रत्यक्ष आदि में कैसे आदि अंत तो आएगा तो अधिक परिमाण में ये बहुग्री हो जाएगा अधिक परिमाण में नहीं कि सर्वता होगा तो प्रत्यक्षम आदिर आदि यहाँ अन्य पदार्थ प्रमाण है इसलिए प्रत्यक्षम आदि यश कश्य प्रमाण से तो वो प्रमाण प्रत्यक्ष आदि अन्य पदार्थ प्रमाण इसलिए प्रत्यक्ष आदि के आगे विसर्ग कैसे? सोमर का नपुंस होता है लुक हो होगा। तो प्रत्यक्ष आदि प्रत्यक्षम आदि यश प्रमाण से हो गया प्रत्यक्ष आदि तो प्रत्यक्ष आदि और प्रमाण में क्या समझ होगा कर्मधारा बहुब्री का अन्य पदार्थ के साथ कर्मधारय हो गए आदि प्रमाण आगे तस्य सिद्ध कैसे है पंचमी हम लोग लोक में व्यवहार कर देते हैं किंतु वास्तविक प्रत्य। तृतीया प्रत्यक्षादि प्रमाण न सिद्ध प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण वहाँ कारण है इसलिए तृतीय है हम हिंदी में कह देते हैं प्रमाण से सिद्ध हुआ किंतु वहाँ से कहने का अर्थात हेतु में लेता है कारण में लेता है प्रत्यक्षि प्रमाणे न सिद्ध तो सिद्ध सिद्ध कह जगत तो जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जो सिद्ध होता है जगत प्रत्यक्ष आदि न्यायिक लोग और क्या क्या मानेंगे अनुमान उपमान शब्द और वेदांती मीमांसा का जो अनु अर्थापत्ति अनुपलब्धि ये छह प्रमाण वेदांती लोग मानते हैं तो आदि कहने से वो सब आ जाएंगे ये जगत करता कर्ता का अर्थ उत्पादक कर्तोत्पादक कर, क्या सूत्र लगे हाँ। कर्तोत्पादक कर। उत्पादक कर में नूल प्रत्यय हुआ है पद धातु से नूल प्रत्यय हुआ नूल को अक कैसे होगा को उत्पादक कह विद्य ते कौन है ये जगत का उत्पादक जैसे घटका उत्पादक कुलाल उत्पाद हुआ इस प्रकार के जगत का उत्पादक निमित्त कारण पूछ दिए पहले उपादान कारणों पूछे थे तो आगे कहते हैं वे श्लोकम है को हम कथम जातम को वे करता तो वे कहने से कहते हैं वे विकल्पम द्योत ये विकल्प को दिखाते हैं अर्थात वे कहे का अर्थ है कि पूछता है कि हम जिसको सोचता है यही है अथवा अन्य कोई है इस प्रकार के विकल्प पूछते है अधिष्ठान उत्पादन कारण उत्पादन उत्पादक हो गया वो निमित्त कारण वही कभी का अवधारणा होता है तो अन्य अन्य अर्थ हो जाते हैं आगे पूछते हैं कि इसका कौन बनाया निमित्त कारण कौन है वही कहकर के विकल्प पूछते हैं तो विकल्प तो बुद्धि में क्या क्या चीज आता है क्यों पूछते हैं जैसे कहा जाएगा कि यहाँ से पूर्व दिशा में जाने से गंगा जी है मन में विकल्प क्यों आया कहता हम तो उस दिन गए थे हमको तो लगा नहीं नहीं वो तो पूर्व दिशा नहीं थे थोड़ा दक्षिण दिशा हो रहा था तो इस प्रकार के संकल्प मतलब आता है विरुद्धवा इसलिए वो भी कहता है क्या क्या विकल्प होता है किंग जीवा दृष्टम जीवा आकार करना है दीर्घ करना है किंग जीवा दृष्टम कर्म इति विकल्पः तो ये जगत का बनाने वाला उत्पादक कर्ता किं जीवादृष्ट में कैसे समाज कहेंगे जीवानाम जीवानाम अदृष्ट अदृष्टम नपुंसक होता है क्या जीवों का अदृष्ट यही जगत को बना देता है अदृष्ट अर्थात धर्मधर्म पुण्य पाप यही जगत को बना देता है कर् कि वे स्वर ईश्वर किंबा अन्य देव किंच जीव का अदृष्ट नहीं ईश्वर नहीं अन्य देव किंच कोई है तो ये तीन विकल्प हो गया इति विकल्प बुद्धि में ये सब आ जाता है तो हम जो सुनते हैं ईश्वर जगत का बन, बनाने वाला है कहीं सुनते हैं जीवों का अदृष्ट से बनता है जगत और अथवा ये दोनों छोड़ करके और कोई तो नन ऑफ द ये तो हमेशा हो क्या कह सकता है तो इसलिए तृतीय विकल्प कहती है तो ये दोनों को छोड़ करके और किंचित है क्या ये तीन विकल्प हो गया तो इसी प्रकार की जो उपादान हुआ था किंच इह जगती उपादान घट से मृतवत कि जैसे घट से घट का मृद उपादान है मिट्टी इसी प्रकार की मृदा मृत बत इसको दृष्टान्त देते है जैसे घट से मृतवत इह इह जगति उपादान किमस्ति अस्त इस जगत के विषय में क्या उपादान है जगती विषय सप्तमी जगत का विषय में उपादान क्या है ये प्रश्न करते हैं अच्छा अयम आत्मा जगत कारण विषयः ईदृश एवं स्वरूपो विचारः अयम आत्मा जगत कारण विषयः दृश्य एवं स्वरूप कैसे हाँ यहाँ जगत कारण मतलब यहाँ तो अभी खाली इतना अर्थात तो एक प्रतिज्ञा वाक्य दे दिए क्योंकि विचार आरम्भ कर दिए इस प्रकार की विचार करना चाहिए तो कहते हैं कि अयम आत्मा जगत कारण विषय ई एवं स्वरूप विचार अर्थात यह प्रतिज्ञा वाक्य हो गया यह आत्मा ही जगत का कारण है तो इस प्रकार की विचार करना है एवं स्वरूप बहु एवं स्वरूपम य श्लोक में है ईदश स्वयं ईदश विचार है इद्रिशा। इद्रिशा तो इस प्रकार की विचार करना है कहते हैं कि यह आत्मा जगत कारण का यह विषय अच्छा ना, ना इस प्रकार के अर्थ यह नहीं है यहाँ कहते हैं कि आप प्रश्न पूछते हैं कि यह आत्मा क्या है इसका स्वरूप क्या है ये जगत क्या है कहाँ से आया कौन बनाया ये सब प्रश्न कर दिए तभी प्रश्न का उत्तर कैसे आएगा उत्तर कोई देगा अयम आत्मा और जगत का कारण यह है जगत का दो कारण उपादान कारण और निमित कारण कहते है यह जगत का कारण है इस प्रकार की मतलब ये सब विषय होने वाला जो विचार प्रश्न आपका जैसा हुआ है ये का उत्तर कोई उत्तर देगा कहे देखे आत्मा यह है और जगत का कारण यह है इस प्रकार की जो सब विचार आगे चलेगा अयम आत्मा तो और इदम जगत जगत कारण विषय ईदृश एवं स्वरूप विचार इस प्रकार के विचार आरंभ करेंगे और आरम्भ करने से अंतिम में कहा पहुंच जाएंगे कहते ये प्रतिज्ञा यह आत्मा ही जगत कारण है इसी को ही आपका विचार विषय करेगा प्रश्न हुआ और फिर अंतिम में जा करके वहीं पहुंच जाएंगे किंतु तो अभी ये जो दिखाता है ये तो प्रश्नों को दिखाता है मतलब प्रश्न करने से एक सामान्य रूप से उत्तर देता है अर्थात यह आत्मा है यह जगत का कारण है इसको विषय करेगा जो वो विचार हमको करना है जगत कारणों विषयों यश्य विचार से अय्मा जगत कारण विषय वास्तविक का अयमात्मा जगत कारण विषय एक पद है ये अलग नहीं होगा अयत कारण विषय विचार ईद अर्थ स्वरूप सधनम यही जो बिना चोत्पद्य बिना ज्ञान विचारे साधने विचार है ना न्य साधने कहते यही ज्ञान का साधन हो गया ये विचार के बिना यही ज्ञान का साधन हो गया अर्थात तो यही विचार करने से ही ज्ञान होगा अच्छा ये श्लोक उच्चारण करेंगे तभी विचार इस प्रकार की करना है प्रथमे आरम्भ करते हैं को हम इसका विचार दिखाते हैं ननो चैतन्य विशिष्टः कायः विशिष्ट काय पुरुषस्पत्य सूत्रादेहाकार पिणता पृथिव्यादरी भूतानी आत्मा इति चार बदन वाले चार दर्शन का दर्शनकार सूत्रकार होते हैं बृहस्पति बृहस्पति ही चारवाक दर्शन बनाए हैं जो कि बृहस्पति अर्थात तो बुद्धि के देवता और ज्ञान का श्रेष्ठ देवताओं का भी वो ये है क्या कहते हैं पुरोहित है आचर्य है तो कहते हैं वो ये बनाए हैं चारवाक दर्शन क्या कहते हैं चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष काय उसको पुरुष कहेंगे और किस प्रकार की काय कदा चैतन्य विशिष्ट काया तो किंतु मुख्य क्या हो गया ये जो काया है वही तो पुरुष है जीवो कहने से काया है किंतु मृत तो काया को नहीं लिया जाएगा जिसमें चैतन्य आ गया अच्छा और वो चैतन्य कैसे आ जाता है वो कहेंगे जब चार भूतो वो आकाश को नहीं मानेंगे जब चार भूतो मिल जाएंगे तब तो उसमें चैतन्य उत्पन्न हो जाएगा तो कहेंगे चार पदार्थ पृथ्वी जल तेज वायु इसमें किस में चैतन्य किसका धर्म है किसी का नहीं है किंतु किसी का धर्म चैतन्य नहीं है तो चारों मिलने से कैसे चैतन्य हो जाएगा तो वो लोग कहेंगे कि दृष्टांत देंगे देखें पत्र पुष्प फल और जल इसको सब सड़ा दीजिए किसी में डाल करके अर्थात इसको पूरा एकदम सड़ जाए सड़ने के बाद उसमें कहते हैं मदिरा आ जाएगी तो कुछ विशेष प्रकार के पत्र पुष्प होते हैं फल तो उसमें मदिरा शक्ति मध्यशक्ति ये कहाँ से आ गया तो वो तो चारों का तो किसी में नहीं था तो जैसे ये चारों एक विशेष प्रक्रिया में आकर के मध्यशक्ति उसमें आ जाती है इसी प्रकार की चार भूत जब एकत्र होंगे उसमें आ जाएगा चैतन्य आ जाएगा वेदांति उसको क्या कहेंगे अगर ऐसा हो जाएगा बरसात का दिन है और गाय चलेगे जंगल में उनका सब बारिश हुआ है गायों का जहाँ पाव घिरेगा वहाँ थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और उसमें बारिश हो गया तो पृथ्वी जल और सूर्य किरण आ गया दिन में तेज हो गया और वायु चलता है कभी तो चारों भूत हो गए वो सब जो गाढ़ा में अभी गायों का खूर में जो गाढ़ा में जो जल है वो सब अब चलने लगे फिर क्योंकि चेतन आ जाएगा उसमें तो इस प्रकार तो नहीं होता है अन्यत्र कहीं भी चार भूत सात हो जाने से ऐसा तो होता नहीं दिखता नहीं तो आप लोग कैसा कहते हैं ऐसे विवाद होता है तो चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष सूत्राथ बृहस्पति तो रिदम इति बृहस्पत्यम क्या सूत्र लगेगा द्वितीय द्वितीय दत्युतर पदारण्य बृहस्पति रिदम बृहस्पति जी का यह सूत्र है तो देहा पृथिव्यादूता चार आकारो मतलब देह देह, आकार, देह आकार तो देहां इसमें समाज कैसे कहेंगे आदि पृथ्वी का जो कारण है आदि पृथ्वी आदि में सृष्टि करेंगे बहुग्री पृथ्वी आदि यश यहाँ चतरी चार है इसलिए ये हो गए पृथ्वी आदि अन्य पदार्थ हो गया चतरी तो अन्य पदार्थ के साथ क्या समास होगा कर्मधारय तो पृथ्वी आदि चतरी चतरी अर्थात चार हो गए तो वही जो चतरी नपुंस लिंग हो गया और वो चार भूतानि अन्य पद है यहाँ तो तो पृथ्वी आदि चार भूत पृथ्वी आदि आदि से क्या क्या लिया जाएगा जल तेज वायु ये चार भूतानि एवं आत्मा यही चार भूत ही आत्मा है इति चार वाका बदंती चार स एव कर्ता सुखी इत्यादि सर्व सर्व्यवहार मूलम स यही जो चार भूत जिसमें चैतन्य आ गया वो ही करता है और सुखी इत्यादि सर्व व्यवहार सर्व, सर्वे ये व्यवहारा तूल प्रसिद्ध तो सत्याम सर्वजन प्रसिद्ध हो सर्वजन में क्या समास समय जन ने सर्वे ते जना सारे जन और आगे तेसु प्रसिद्धि उनमें प्रसिद्धि है तो सभी जन प्रसिद्ध है सभी मनुष्य में यही दिख रहा है कि चार भूत भाषी है तो सत्याम होने पर सत्याम uh, uh, आत्म विषयो विचारो न चरवा कहते हैं ये तो सभी मनुष्य में दिखता है फिर इसको विचार क्या करेंगे जो स्पष्ट दीवालोक में सामने में घट है फिर उस विषय को बैठकर के विचार करते हैं स्पष्ट दिवालोक में दिख रहा है एक घट है अथवा पाषाण है इस प्रकार कोई विचार करेगा जो स्पष्ट है उसमें फिर क्या विचार करना है चारवा कह रहा है चार भूत मिलने से ये हो गया पुरुष हो गया और वही सुखी इत्यादि करता इस व्यवहार का मूल है ये तो सर्वजन प्रसिद्धि है तो होने से आत्म विचारों आत्म विषय विचारो न कर्तव्य आत्म विषयों विचार कैसे समाज कहेंगे आत्मा, आत्मा का विषय हो गया विचार विचारोग आत्मा का विषय विचार ना विचार का विषय आत्मा विचार का विषय आत्मा तो बहुग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे आत्मा विषय विषय शब्द पुंगलिंग होता है शिया बंधन धातु तो सिंह बंधन इ कारांत धातु है इ कारांत धातु से क्या प्रत्यय होगा ए रच अच प्रत्यय हो जाएगा और घवंता पुंगसी अस्पृत्यंत होने से पुंगलिंग चलेगा तो आत्मा विषय से आत्म विषय ये चारवा कह दिया अर्थात तो कोई आत्मा विषय का विचार आवश्यक नहीं हम सब जानते हैं चार भूत मिलकर के देह हुआ यही तो आत्मा है ये सुखी दुखी हो जाता है क्या फिर विचार करेंगे फिर चारवा को पूछे विचार नहीं करना है क्या करना है कहते हैं यावत जीवे घृतम पीबे कृत्ना नवत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत जब तक तो जिंदा रहो सुख में रहो दूसरों से ला करके बस आराम से घृतम पीबेत कहते देवताओं का देव देवताओं का गुरु है <laughs> क्यों इस प्रकार कहते हैं कहते हैं आपको इतना आसान से नहीं जाने देंगे पहले आप इसमें सब लपेटो ये भोग में इसमें पड़ करके पहले कितना डुबकी लगाओ उसमें फिर जब हो जाएगा तभी फिर उसे बुद्धि छूटेगी पहले तो ये सब लगा दें इसलिए जो प्राचीन मंदिर होता था ना वो सब मंदिर को आप प्रवेश करेंगे देखेंगे ये सब चित्र हुआ होगा दीवाल में क्यों तो देख रही है क्योंकि क्या मंदिर को आ रहे हैं ऐसा जिसको लटकना है इधर लटक जाओ जो इसको पार करेगा ये सब संकेत तो दिया जा रहा है इसमें जो पढ़ना है वो देव दर्शन क्या करेगा तो वही देखते रहो जो कि तो इसके दिशा में दृष्टि नहीं जाएगा वो ही देवता का दर्शन करने के लिए समर्थ है ये सब सांकेतिक दिखा जा रहा है इसमें पढ़ेगा तो देव नहीं होगा चार बाग लोग ऐसा कहेंगे उस शरीर का भोग नहीं लगे रहो अभी वेदा कहते हैं ना भूतगणोंगणस्थाए कचिद देहो सोयृश न न न देहो तथा कैदी अर्थ न आ जाएगा तथा अक्षण विलक्षण कचिद स्वयं ईदृश विचारमेश गणका भूता नूह न समूह था भूता नाम गणी अहम् तो अहम भूतगण न आगे कहते हैं ना, इसमें क्या समास हुआ इसमें समास समास है अहम् देहो न तथा च अक्षण यहाँ क्या समास हो जाएगा एक का एक गण हो जाएगा क्या अक्षया नाम गण क्योंकि एक में कैसे गण हो जाएगा आपको बहुवचन कहना पड़ेगा ना तो अक्षया नाम गण हक्षय अर्थात इंद्रिया मतलब अक्षय कह दिया चक्षु तो चक्षु केवल एक ही नहीं है तो अक्षय कहने से उपलक्षणम तो उपलक्षणम का क्या लक्षण है तद अच्छा ठीक है स्व ग्राहक स्व इतर ग्राहकत्व तद ग्राहकत्व ग्राहकत्व उसको भी अक्षय तद चक्षु का ग्रहण करवाएगा और चक्षु इतर इंद्रियों को भी ग्रहण करवाएगा अच्छा तो इस प्रकार की और फिर हम क्या है कहते हैं एतद तद विलक्षण है कश्चित ये जो कह दिया मैं भूत गण नहीं हूँ मैं देह नहीं हूँ मैं इंद्रिय नहीं हूँ एतद विलक्षण है कश्चित मैं कुछ एक हूं एतद विलक्षण है इसमें समाज कैसे कहेंगे एतस्य विलक्षण जब हम कहते हैं राम का विलक्षण इसमें ए तस्मात विलक्षण कहेंगे तो उसे पृथक कहेंगे ना कहते कि रामाद विलक्षण इस प्रकार कहेंगे एतद विलक्षण है ए तस्माद विलक्षण तो ऐत स्मार्ट नहीं यहाँ कितने से भी विलक्षण कह दिया बहुत से कह दिया तो इंद्रिय से अलग है भूतों से अलग है देह से अलग है इसलिए क्या कहेगा मैं ये सबसे विलक्षण हूँ विलक्षण ये सब सभी इंद्रिया क्यों जिस समय मैं कर्म इंद्रिय से कुछ उठा रहा है तो उस समय कहते मैं उठा रहा हूँ तो इंद्रियों के कर्म इंद्रियो से भी मैं तादात में होता है तो ये सबसे कश्चित विलक्षण कश्चित अर्थात कोई को कह कहने से निश्चय किंतु कश्चित कहने से कोई एक हो ये सब से विलक्षण तो हो भिन्न हूँ विलक्षण में कैसा समाज कहेंगे विरुद्ध विरुद्धम विभक्त विभक्ति कहना होगा तो विरुद्धम लक्षणम यश ये सबसे कोई भिन्न पदार्थ में हूँ और मेरा लक्षण भिन्न है तो तभी तो इसे भिन्न होगा अगर लक्षण अलग नहीं होगा उसे भिन्न कैसे हो जाएगा विचार है स्वयं दृश्य इसी प्रकार की इस प्रकार ये विचार करेंगे मैं ये नहीं हूं मैं वो नहीं हूँ ये नहीं हूँ इस प्रकार के विचार कहेंगे तो ये तो कहते हैं ये नहीं हो वो नहीं हो ये नहीं हो किन्तु जैसे ही ठंडी गर्मी लगने लगता है वो मेरे को लगे तो हो जाता है कहते यही अर्थात संस्कार कहता है कि मेरे को ठंडी मेरे को गर्मी और इधर वेदांत कहते हैं कि मैं ये नहीं हूं मैं ये नहीं हूं अभी जो वेदांत वाला संस्कार ये दुर्बल है उसका बात कोई सुनता नहीं सूर्यालोक में दीप है इसी प्रकार की अनंत संस्कार बन गया मेरे को ठंडी मेरे को गर्मी तो अभी ये वेदांत संस्कार नया हो रहा है धीरे धीरे जब इसका संस्कार बढ़ेगा कहेगा हाँ शरीर को तो ठंडी गर्मी होगा तो वो तो रुकेगा नहीं टीका में अहम तो न अहम भूत गण ये अहम शब्द का क्या अर्थ है कहते हैं अहम शब्द प्रत्ययलंबन अहम एक शब्द है और अहम ऐसा कहने से कुछ एक ज्ञान भी होता है तो ज्ञान को कहेंगे प्रत्यय प्रत्यय शब्द का क्या अर्थ हो गया ज्ञान, ज्ञान। तो शब्द और ज्ञान का जो आलम्बन अगर ऐसा कोई पदार्थ नहीं होगा शब्द व्यवहार करेंगे क्या नहीं करेंगे पर उस विषय का ज्ञान होगा क्या तो कोई एक पदार्थ हो जिसको आलम्बन बना करके आलंबन आश्रय आश्रय बना करके शब्द प्रयोग करेंगे और प्रत्यय ज्ञान भी होगा और हम शब्द अहम प्रत्यय ये दोनों का आलंबन। यहाँ द्वंद्व समास हो गया शब्द और प्रत्यय में और द्वंद्व आदो रह गया लौन। लौन। द्वन्द्वा दो अहम और द्वंद्वा दो ये दोनों द्वंद्व दोन दो का दो, दोनों पदों के साथ जाएंगे अर्थात तो दो पदों क्या क्या हो जाएंगे अहम शब्द आलम्बन अहम प्रत्यय आलम्बन अर्थात जो द्वंद्द समाज का आदि में रहा अहम वो दोनों के साथ जाएगा अहम शब्द अहम प्रत्यय और द्वंद्व समाज का अंतिम में जो रहा आलम्बन वो भी दोनों के साथ जाएगा अर्थात तो अहम शब्द आलम्बन अहम् शब्द प्रत्य अहम् प्रत्यय आलम्बन ये दो शब्द हो गया ये कौन है कहते प्रत्येगात्मा शब्द प्रयोग करे और ज्ञान हो ये दोनों का विषय क्या है कहते प्रत्येगात्मा प्रत्येक आत्मा च और दूसरा हो गया परमात्मा तो ये प्रत्येगात्मा तो वो जो प्रत्येगात्मा तो ना अहम देह अहम् शब्द का अर्थ कह दिया गया ना हम भू ये हो गया ना हम देह आगे कहते हैं ना हम भूतगण ना पहले है ना हम भूतगण पहले है ना हम भूतगण अहम शब्द का अर्थ कह दिया आगे भूत गणो तो कहते भूतगणो यो देह सहम न भवामी तो जो भूतगण है देह वो मैं नहीं हूं तो इसलिए तो भूतगण हो गए देह चार पांच कहते हैं कते वो मैं नहीं हूं अच्छा तो श्लोक में जो दिया है ना नम भूतगणो देह हो तो वहां भूतगण देह इसके लिए दो ना न नहीं लेंगे जो भूतगण देह चारवाक लोग कहते हैं वो मैं नहीं हूं और दूसरा हो जाएगा तथा अक्षय गण अहम न ये दो इस प्रकार हो जाएगा हम पहले भूतगणों को अलग देह को अलग ले लिया था क्योंकि देह तो भूतगण चारवाक लोग मानते ही है इसलिए इस प्रकार कर लें ना हम भूत गणो देह और दूसरा ना हम उसके साथ चला जाएगा अच्छा ठीक है देह मैं क्यों नहीं हूँ कहते तस्टाधिपत दृश्यवाद तस् तो कश्य देहश्य देह दृश्य देह है जैसे घट जो घट दृश्य है वो मैं हूं नहीं है इसी प्रकार की जो देह दृश्य है देह दिखता है पता चलता है दृश्य अर्थात पता चलना चक्षु से दिखना ऐसा कोई नहीं है पता चलना तो जो दृश्य होगा वो मैं नहीं हूँ ये निश्चय कर लेना है आज यहाँ तक ओम पूर्णमत पूर्ण मितम पूर्ण पूर्ण ष्य ओम शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्यव